शांतिष शांति शान्ति हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दसवें मंडल के चौतीसवें सूक्त की बात कर रहे हैं उस सूक्त का नाम अक्ष सूक्त है उसमें जुए के बारे में बात की गई है पिछले प्रसंगों में हमने देखा था कि हमारे ऋषियों ने हमारी उन प्रवृत्तियों को अंकुश लगाने के लिए कुछ उपाय बताए तो जैसे हमने मनु की बात को देखा मनु कहते हैं कि तीन बातें मनुष्य को प्रयोग करने के लिए भी परीक्षण करने के लिए भी देखने के लिए भी नहीं करनी चाहिए उनमें पहली चीज है किसी पर स्त्री से संपर्क करना उनसे मित्रता रखना दूसरा है जुआ खेलना और तीसरा है शराब पीना अब हमारे बहुत सारे जो देश हैं बहुत सारे समाज हैं ये प्रवृत्तियां कितनी दृढ़ हैं ये प्रवृत्तियां कितनी हम पर हावी हैं उनको आप इस तरह से जान सकते हो कि कुछ लोग तो इन पर प्रतिबंध लगाते हैं लेकिन कोई समाज कोई देश इस पर प्रतिबंध लगाना ही उनको व्यर्थ लगता है कहीं वेश्यावृत्ति जो है वो वैधानिक है कहीं आपस के संबंध सहमति से वैधानिक है कहीं बहुत कम अंशों में प्रतिबंध है तो ये जो स्थिति है ये हमारे अंदर जो संवेग है उनकी प्रबलता के परिचायक है आज आप कल तक विवाहेतर संबंधों को आप महत्व नहीं देते थे उनको गलत मानते थे उनको दंडनीय समझते थे लेकिन आज आपने उनको बदल दिया आप कोई भी युवक युवती सहमति से साथ रह सकते हैं पति पत्नी भाव से रह सकते हैं उनको कानून नहीं रोकता तो ये क्या है यह है कि संवेगों के सामने समर्पण करना वो इतने प्रबल हैं कि उनको रोकना हमारे लिए असंभव है नियम क्या है नियम यह है इस मनुष्य के जीवन में जो संवेग मिले हैं वो उसके लाभ के लिए मिले हैं उसके उन्नति के लिए मिले हैं उसकी समृद्धि के लिए मिले हैं उसके सुख के लिए मिले हैं लेकिन पशुओं की तरह इसे प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य की तरह प्रयोग करने के लिए दो शर्त हैं दो बातें हैं कौन सी एक तो इस पर नियंत्रण पूर्वक इसका उपयोग करना और दूसरा है परिश्रम पूर्वक इसे प्राप्त करना सारे मनुष्य समाज की जो मूल परिस्थिति है कि हमारे पास हर इंद्रिय का जो भी विषय है जो भी उसका सुख है वो प्राप्त तो हम कर सकते हैं कि करने के लिए ही हमें इंद्रियां मिली हुई हैं लेकिन मनुष्य समाज की व्यवस्था कहती है कि यदि आप उस पर बिना नियंत्रण के चलेंगे तो ये आपके लिए घातक होगा और यदि आप बिना परिश्रम के लेंगे तो यह अमर्यादित होगा तो बिना परिश्रम के किसी चीज को प्राप्त करना तो ऐसा है जैसे बिना मूल्य प्राप्त कर लेना लेकिन मनुष्य की एक प्रवृत्ति है वो बहुत भी चाहता है और बिना मूल्य भी चाहता है तो बहुत और बिना मूल्य चाहने के उदाहरण हैं चाहे वो काम है चाहे लोभ है चाहे मद है हम शराब पीकर बहुत जल्दी अपने आप को भूल जाना और सुखी होना चाहते हैं उसके लिए हमें यदि परिश्रम से अर्जित धन नहीं है तो चोरी भी करनी पड़ती है दूसरों से ठगी भी करनी पड़ती है भीख भी मांगनी पड़ती है इसी तरह से जुआ है जो हम बहुत जल्दी धनवान बनना चाहते हैं बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यत्न करते हैं लेकिन समझने की बात यह है कि जब किसी में किसे पास जुए में धन आता है तो इसका दूसरा अर्थ यह होता है जब किसी का जाता है तभी हमारा हमारे पास आता है जिसके पास आता है वो कम है एक हैं दो हैं चार हैं और जिनसे जाता है वो लाखों हैं करोड़ों हैं तो इसलिए इसमें दुर्भाग्य से कभी सुख मिला भी तो एकाद को मिलेगा लेकिन हजारों लाखों को दुख तो सदा ही मिलेगा हानि तो सदा ही होगी इसलिए इसे कोई न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं कह सकते ये दूसरे को ठगने जैसा ही है ये लोभ के माध्यम से ठगते हैं कोई भय के माध्यम से ठगता है कोई मूर्ख बना करके ठगता है तो ऐसी स्थिति में इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि हम जो भी चाहते हैं नियम यह है उसे अपने नियंत्रण में रखकर काम में लें और अपने परिश्रम से उसे उपार्जित करें उसे प्राप्त करें यही स्थिति काम भावना के साथ है उसमें नियंत्रण भी चाहिए और परिश्रम भी चाहिए परिश्रम से उपार्जित हो वो चाहे मेरे परिवार के रूप में हो मेरे जो सदस्यों के सहयोग सहायता के लिए किए जाने वाले बातों के रूप में हो उसमें यदि मैं परिश्रम नहीं करता और नियंत्रण नहीं करता तो वो मेरे लिए सुख का कारण नहीं बन सकता तो समाज में अतिशय कामांधता दुख का कारण है अतिशय लोभ के रूप में जुआ भी दुख का कारण है और अतिशय मद के रूप में शराब भी दुख का कारण है तो और ये तीनों चीजें हमारे जीवन में बहुत प्रबल भावों के साथ जुड़ी हुई हैं। इन पर नियंत्रण करना सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है ये केवल भय से या दंड से भी काबू में नहीं आती हैं। इनके लिए विवेक भी चाहिए दंड भी चाहिए और हमारे लिए परिस्थिति भी चाहिए अर्थात हम ऐसी परिस्थितियों में न रहे जिनसे ऐसे काम हम बाध्यतावश कर डालें इस दृष्टि से इसका जो दंड है वो भी जो जानबूझकर करता है दुरुपयोग पूर्वक करता है दुष्टता पूर्वक करता है उसको अधिक मिलता है तो हमने देखा कि इसके लिए कि वो कोई भी हो जानकार हो अनजान हो समझदार हो मूर्ख हो बहुत साधु संत हो दुनियादार हो लेकिन इन पर नियंत्रण करना आसान नहीं है इसलिए नियंत्रण करने के लिए हमारे ऋषि लोग वातावरण बनाते हैं क्योंकि वातावरण बनाने पर नियंत्रण आसान हो जाता है जैसे काम के बारे में ऋषि दयानंद से एक बार एक प्रश्न पूछा गया स्वामी जी क्या आपको इच्छाओं ने कभी परेशान नहीं किया है उन्होंने कहा कि ये प्रश्न अवकाश पर होता है यदि आप अपने को अवकाश में नहीं रखते तो इच्छाओं के उदय होने का प्रश्न प्रश्न पैदा नहीं होता हम जब खाली होते हैं हमारे पास विपरीत वातावरण होता है हमारे पास उसको बढ़ाने वाले उन इच्छाओं को बढ़ाने वाले कारण होते हैं तो हमारी गति उधर ज़्यादा होती है हम खुले में सार्वजनिक रूप में व्यस्त रहते हुए काम करते हुए रहते हैं तो हमारा ध्यान उधर कम जाता है या लगभग नहीं जाता है इसलिए हमारे ऋषियों ने इन तीनों चीजों के लिए हमको ऐसी परिस्थिति में रहने के लिए कहा जहाँ इन तीनों का अवसर न मिले हमें ऐसी संगति में रहना मना किया जहाँ इनका बढ़ना होता है जहाँ इनका फलना फूलना होता है जहाँ ये प्रवृत्तियाँ अपने उदाम रूप में बड़े रूप में विकसित होती हैं बुराई की एक पहचान है वो एक बुराई से रु, बुराई रुकती नहीं है जब हम एक बुराई से जुड़ते हैं तो बुराइयों की एक श्रृंखला चल निकलती है और हमको दूसरी बुराई प्रेरित करती है कि ये भी कर लो ये भी कर लो ये भी कर लो इसके लिए एक बड़ा सुंदर उदाहरण है संस्कृत साहित्य में एक श्लोक है भिक्षो मंस निषेव प्रकुषे कि मदम विना मध्यम मद वरम वरमहो तासाम अर्थरुचि हुतव धन दूतेन चौर्ेण वा ओहो दूत अहो कोई महात्मा जी थे किसी महात्मा जी को किसी स्थान पर किसी सज्जन गृहस्थ ने सज्जन व्यक्ति ने ऐसा भोजन करते हुए देखा जो उनके लिए वर्जित है पाप है त्याज्य है तो उन्होंने पूछा महात्मा जी भिक्षो मांसनिषेवणम प्रकुरुषे अरे तुम जैसा त्यागी तपस्वी धर्मात्मा आदमी जो सात्विक विचारों का सात्विक व्यवहारों का प्रतीक है वो मांस खाता है तो महात्मा जी कहने लगे तुम मांस की बात करते हो भिक्षो मांस निशे वणम प्रकुरुशे किमते मध्यम बिना अरे भाई कोई मांस खाता है और उसके साथ शराब नहीं पीता तो बेकार करता है मांस खाने का आनंद ही तब है जब उसके साथ शराब हो बोले अरे रे महात्मा जी तुम अकेला मांस ही नहीं खाते हो शराब भी पी लेते हो तो कहते हैं भिक्षो मांस निशे वनम प्रकुरु किमते न मध्यम विना कहता है मध्यम चापि वरम वरम अहो वारांगना भी कहता है अरे भले आदमी तू समझता ही नहीं है जैसे मांस जो है वो बिना शराब के आनंद पूरा नहीं देता वो शराब भी कोई अकेले पीने की चीज थोड़ी है वो भी वैश्याओ के साथ पी जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है वो कहता है वारांगना भी सह वारंगनाओं के साथ बैठकर उसको पिया जाए तो उसका आनंद बढ़ता है वास्तविक आनंद आता है ये घबराकर बोला बोले महात्मा जी आप तो कमाते नहीं हो आपके पास आय का कोई स्रोत नहीं है आप तो भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्ति हो मांग कर खाते हो तब इतना बड़ा धंधा कैसे करते हो क्यों कि इन सब के लिए तो बहुत पैसे चाहिए कोई वेश्या आपको बिना पैसे अपने पास क्यों आने देगी तो वो व्यक्ति क्या कहता है भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुरुषे किम मध्यम विना मध्यम चापि वरम वरम अहो वारांगनास उसने कहा तासाम रुचि वो तो आपको बिना पैसे अपने पास नहीं फटकने देंगे फिर आप क्या करते हो तनम इन सब कामों को करने के लिए आपको धन कहां से मिलता है कोई परिश्रम तो आप करते नहीं कोई नौकरी आप करते नहीं कोई मजदूरी आप करते नहीं आप तो भिक्षुक हैं कहता है तासामर्थ रुचि कुतस्तव धनम कहता है द्यूते न चौरी न अरे बोले अकस्मात धन जो मिलता है वो दो ही तरीके से मिलता है परिश्रम से किया हुआ धन तो बहुत थोड़ा थोड़ा मिलता है बहुत देर में मिलता है तो ज्यादा धन चाहिए और एक साथ चाहिए जल्दी चाहिए तो क्या करना चाहिए कहता है द्यूत जुए से मिलता है द्यूते न चौरिय किसी की चोरी कर लो किसी की जेब काट लो तो कहता है रे बाप रे आप महात्मा जी द्यूत और चौर्य में भी लगे हुए हो तो कहता है कि भैया जब एक बुराई करोगे ना तो ये सब करनी पड़ती हैं मनुष्य एक बुराई करने लगता है तो सारी बुराईया करने के लिए बाध्य हो जाता है वो सोचता है जब बुरा बन ही गया तो फिर एक करके क्यों छूटूं दिल में जो जो भी है उस सबको ही क्यों नहीं कर लू तो कहता है तासम अर्थ रुचि कुतस्तव धनम दूते कहता है तो हमारे पास दो ही उपाय है धन कमाने में दूत करना जुआ खेलना या चोरी करना तो कहता हो दूत चौर्य परिग्रहो पर भवता अरे साधु हो करके तुम जुआ खेलते हो साधु हो करके तुम चोरी करते हो तुम्हें संकोच नहीं होता तुम्हें लज्जा नहीं आती कहता है भ्रष्ट से बोले भाई साहब जब आदमी एक बार कहीं लुढ़क जाता है तो एक ही सीढ़ी पर नहीं रुकता उसको रुकने के लिए तो फिर अंतिम परिस्थिति चाहिए तो इसलिए जब हम एक बुराई में अपना कदम रख देते हैं तो वो एक बुराई करके हम रुक नहीं पाते रुक नहीं सकते हम बुराई में जब रास्ते में पैर उठा देते हैं पैर रख देते हैं तो वो पैर हमारा फिसल जाता है और वो पैर फिसल कर कहाँ रुकता है जहाँ जमीन आती है नीचे गिर जाता है तब रुकता है इसलिए हमारे यहां ये जो प्रवृत्तियां हैं ये मानवीय व्यवस्थाओं को खंडित करती हैं वो चाहे काम की व्यवस्था हो वो चाहे लोभ की व्यवस्था हो वो चाहे मद की व्यवस्था और हमारी इंद्रियों के विषय उतने प्रबल नहीं होते अपेक्षाकृत उतने प्रबल नहीं होते जितने प्रबल ये तीनों प्रवृत्तियां होती हैं इसलिए हमारे यहां इन्हें बड़ा दोष गिना गया है किसी में खाने की प्रवृत्ति होती है उसको नुकसान भी होता है लेकिन उससे समाज को बहुत बड़ी हानि नहीं होती कोई और इंद्रिय से कोई सुनता है बहुत चीजें सुनता है नहीं सुनने लायक भी सुनता है उससे समाज की कोई बिगाड़ की प्रवृत्ति नहीं होती लेकिन शराब से जुए से काम से केवल अकेले उस अपने व्यक्ति का पतन नहीं होता बल्कि पूरे समाज का पतन हो जाता है वो पूरे परिवेश के पतन के प्रति जिम्मेदार होता है इसलिए ये जो प्रवृत्तियां हैं इनको ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया और इनको रोकने के लिए कहा गया हम देखेंगे इन मंत्रों में इस बात पर कितने मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है कि ये प्रवृत्तियां हमारे लिए कैसे घातक हैं और इनको रोकने के उपाय क्या हैं। है ओर शांति